एलिजाबेथ का स्कूल स्टेफनी आज एलिजाबेथ के स्कूल का पहला दिन था जब मामा ने उसके बालों की छुट्टी बनाने के लिए सहलाया तब उसने सिर बैठने की पूरी कोशिश की लेकिन वो इतनी उत्तेजित थी इसलिए वो चुप नहीं बैठ पाई मामा ने जब उसके बाल बनाने खत्म किए तब एलिजाबेथ झट से नीचे कूदी वो कुछ देर अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म में इधर उधर घूमती रही वो अपने चमकदार नए जूतों की चिकनी सतह को छूने के लिए नीचे चुकी अब उसे नंगे पैर नहीं घूमना पड़ेगा एलिजाबेथ मुस्कुराई स्कूल निश्चित रूप से जरूर कोई विशेष स्थान होगा क्योंकि स्कूल जाने में अभी कुछ समय बाकी था इसलिए एलिजाबेथ अपनी बिल्ली मौसी से खेलना चाहती थी एलिजाबेथ ने मोशी का पीछा करने के लिए एक डोर पकड़ी ऐसा वो हर दिन करती थी लेकिन आज मोशी का खेलने का मन नहीं था अंत में स्कूल जाने का समय हुआ फिर एलिजाबेथ ने मोशी से अलविदा कहा उसने अपनी गुड़िया युवा और अपनी छोटी बहन फ्लोरा को भी गले लगाए उसने अपने छोटे भाई ओबीदी से अलविदा कहा ओबीदी ने उसे एक दी फिर मामा ने एलिजाबेथ के सिर को थपथपाया और उसे और उसकी बड़ी बहन पेंडो से अच्छा व्यवहार करने को कहा फिर वे दरवाजे के बाहर निकले पहले तो एलिजाबेथ बहुत तेजी से चली लेकिन स्कूल के नजदीक आते ही उसकी चाल धीमी हो गई पेंडो ने एलिजाबेथ का हाथ पकड़ा और वो उसे स्कूल के मैदान में ले गई वहां पर हर जगह हंसते चिल्लाते और गाते हुए लड़के लड़कियाँ थे इतना शोर सुनकर एलिजाबैथ शरमाने लगी उसने पीछे मुड़कर देखा कि वे किस रास्ते से स्कूल आई थी अब वो घर वापिस जाना चाहती थी लेकिन तब एलिजाबेथ की दोस्त रहली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई लड़कियों के पास ले गई वे लड़कियां छोटे पत्थरों के साथ मचौरा खेल रही थी उन्हें देख एलिजाबेथ मुस्कुराई। उसे यह पत्थरों का खेल बहुत पसंद था एलिजाबेथ ने देखा कि रहली ने मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसे पत्थरों से भरा फिर रहली ने एक पत्थर हवा में फेंका और उसी हाथ से गड्ढे से एक पत्थर निकाला फिर उसी हाथ से जमीन पर टकराने से पहले उसने हवा वाले पत्थर को पकड़ा अगली बार उसने दो पत्थर निकाले और फिर तीन एलिजाबेथ ने भी एक गड्ढा खोदना शुरू किया और तभी टीचर ने घंटी बजाई एलिजाबेथ दूसरों के साथ क्लास में अंदर घुसी वो सामने की एक बेंच पर बैठ गई टीचर ने उन्हें वो सारे काम बताए जो उन्हें आज करने थे लेकिन एलिजाबेथ को उन्हें समझने में कुछ परेशानी हुई वह सोचती रही कि क्या घर में फ्लोरा उसके साथ खेलना चाहती थी या फिर मामा को चावल साफ करने में उसकी मदद की जरूरत थी अन्य बच्चों ने उन अक्षरों की नकल की जिसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था एलिजाबेथ ने भी उनकी नकल की लेकिन वो लगातार घर के बारे में सोचती रही क्या वो बीदी उसके साथ टहलने जाना चाहता था क्या युवा अपनी बहन की गैर मौजूदगी में खुद को अकेला महसूस कर रही थी पता नहीं घर के लोग एलिजाबेथ को कितना याद कर रहे थे लेकिन एलिजाबेथ निश्चित रूप से उन्हें बहुत याद कर रही थी पार्ट खत्म होने के बाद सभी बच्चे बाहर चले गए कुछ बड़े लड़कों ने ड्रम बजाना शुरू किया और लड़कियों ने उस धुन पर नृत्य किया एलिजाबेथ को नाच नहीं आता था लेकिन एक बड़ी उम्र की लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दिखाया कि उसे क्या करना है थ को नाच बहुत पसंद आया वो लगातार वो नाच करना चाहती थी लेकिन फिर घंटी बजी और उसे दोबारा अंदर जाना पड़ा क्लास में टीचर ने एलिजाबेथ और अन्य छोटे बच्चों को पांच तक की गिनती सिखाई। मोज़ा, नेने, कुछ समय के बाद एलिजाबेथ खुद अपने आप पांच तक की गिनती दोहरा पाई बाद में टीचर ने बच्चों को एक कहानी पढ़कर सुनाई उसके बाद स्कूल खत्म हुआ एलिजाबेथ और उसके सहपाट सेफार, सहपाटी स्कूल के बगीचे में काम करने के लिए कुछ देर रुके एलिजाबेथ ने प्याज टमाटर तोड़ने में उनकी मदद की घर वापस जाते समय एलिजाबेथ के नए जूते उसके पैरों को काटने लगे इसलिए उसने अपने जूते उतार दिए अब उसके पैरों के तलवे गर्म मिट्टी को छू रहे थे जो उसे बहुत अच्छा लगा घर पर एलिजाबेथ सभी को देखकर बहुत खुश हुई उसने सभी को गले लगाया उसने स्कूल की यूनिफार्म उतार अपने पुराने कपड़े पहने जिन्हें मामा ने धोकर सुखाया था धूले कपड़े सूरज से गर्म और कठोर नई स्कूल यूनिफार्म की तुलना में शरीर को पर बहुत नरम महसूस हो रहे थे एलिजाबेथ ने दोपहर के बाकी कामों में मदद की। वो इवा और सी को, की की। कि को खोजा खो तभी मामा ने एलिजाबेथ को बुलाया एलिजाबेथ घर में भाग कर गई मामा बिस्तर के पास मुस्कुराते हुए अपने घुटनों पर बैठी थी और ओबेदी उनके बगल में ऊपर नीचे कूद रहा था एलिजाबेथ ने बिस्तर के नीचे झाक कर देखा मोसी नीचे आराम से सोई थी लेकिन अब वो अकेली नहीं थी उसकी बगल में कई छोटे नवजात बिल्ली के बच्चे भी थे एलिजाबेथ उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी लेकिन तभी उसने कुछ सोचा उसने हर एक बिल्ली के बच्चे की ओर इशारा किया और उन्हें गिना मोजा मैबिली टट्टू नेने टानो यह सुनकर मामा हैरान हो रहे और उन्होंने एलिजाबेथ को अपने गले लगाए एलिजाबैथ को अब गिनना आता था उस रात एलिजाबैथ ने बाबा के लिए भी बिल्ली के बच्चों की गिनती की और स्कूल में जो कुछ सीखा था उसे दिखाने के लिए उसने मिट्टी में कुछ अक्षर लिखे यह देखकर मामा और बाबा बहुत खुश पेंडो और एलिजाबैथ ने एक साथ नृत्य किया जब ओबीदी ने उनकी नकल करने की कोशिश की तो सभी लोग उसे देखकर हंस पड़े एलिजाबेथ ने मामा को मचौरा खेल खेलना दिखाया लेकिन मामा पहले से ही मचौरा की एक अच्छी खिलाड़ी थी यह देख एलिजाबेथ को काफ़ी आश्चर्य हुआ फिर वे सोने के समय तक मचौरा खेलते रहे अंत में एलिजाबेथ बिस्तर में जाकर लेटी और उसने युवा को कसकर अपने गले लगाया। उसने अपने सुंदर स्कूल के कपड़े दरवाजे पर कील से बड़े करीने से लटकते हुए देखे एलिजाबेथ ने स्कूल में आज जो नई चीज़ें सीखी थी उन्हें मामा और बाबा को दिखाने में उसे बहुत मजा आया फिर एलिजाबेथ ने अपनी आँखें बंद कर ली उसे कुछ कुछ देर बाद मोसी की हल्की आवाज़ सुनाई देती रही एलिजाबैथ ने फैसला किया कि वो स्कूल को एक और मौका देगी लेकिन उसके लिए घर निश्चित रूप से सबसे अच्छी जगह थी अंत